कौशी की ब्रह्मणोपनषदार होवाच बाय स शारीरपुर मेंहमपाशंवाच जात अहमेतम् शुर्मातस्म संवादिष्ठा प्रजापतित उपाशेतमें प्रजायते प्रजया पशुभिः गार्ग जी ने आगे कहा हे राजन यह जो विराट पुरुष शरीर में स्थित है उसे मैं साक्षात ब्रह्म का स्वरूप मानकर उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर राजा शत्रु ने कहा हे hey ब्रह्मण आप इस विषय में कुछ भी न कहें, यह प्रजापति स्वरूप है इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ जो भी मनुष्य इस शरीर में निवास करने वाले पुरुष की प्रजापति भाव से उपासना करता है वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है सहोवाच बाचर्य प्राज्य आत्मा तत्पुष सुवना चलती तमेवाह मुसमोवाचा जात सत्मा नैतस्वाद ये राजसो गार्गी पुनः बोले हे जो प्रज्ञा से स्वरूप आत्मा है जिससे एकता को प्राप्त करके यह सोया हुआ राट पुरुष स्वप्न मार्ग से विचरण करता है अर्थात विभिन्न तरह के स्वप्नों का अनुभव करता है उसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ यह सुनकर राजा अजा शत्रु ने कहा हे ब्राह्मण इस संदर्भ में आप कुछ भी न कहें यह यम राजा है ऐसा जानकर मैं इसी भाव से उसकी उपासना करता हूँ जो मनुष्य इसकी इसी तरह से उपासना करता है उस उपासक की श्रेष्ठता अभिवर्धन हेतु यह समस्त संसार नियम पूर्वक चेष्टा करता है सहोवाच ब्रिय स दक्षिणे क्षणस्थम उपास होच जात शुर्मा तस् संवाद आत्मारात्मा ज्योतिष आत्मे वा अहमेत मुसो हेतमेवास एतेसाम सर्वेसाम आत्मा भवति पुनः गाजिनी कहा हे राजन जो यह दाहिने नेत्र में विराट पुरुष स्थित है मैं उसी की ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ ऐसा गार्ग ऋषि से सुनकर राजा अदाशत्रु ने कहा हे ब्रह्मण्ड कृपया आप इस विषय में कुछ भी न कहें यह नाम अग्नि एवं ज्योति की आत्मा है इसकी मैं इसी भावना के अनुसार उपासना करता हूँ इसी तरह से जो भी उपासक इसकी उपासना करता है वह इन सभी की आत्मा के समान हो जाता है बाला तम मैतस्मिन सा बाला क्रिया सहोवाच बलाक्रिये क्षणुषस्तमेंह मुसोवाचा जात सत्रुर्मातस्म संवाद साम् सत्यत्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मे वा आत्मा भवति इति तब गार्ग पुनः बोले हे राजन यह जो बाएं नेत्र में विराट पुरुष विद्यमान है इसे श्रेष्ठ पुरुष की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से राजा अजात शत्रु ने कहा हे hey ब्राह्मण आप इस विषय में कुछ भी न कहें यह सत्य का विद्युत का एवं तेज का आत्मा है इसकी मैं इसी भाव से उपासना करता हूँ जो भी उपासक इसकी इस भाव से उपासना करता है वह सभी की आत्मा हो जाता है ततवह पालाकस्तुषीमा सोवाचा जातशत्रुएनो पालाकां तब्धी होवाच पालाकस्तम होचा जातशत्रुन्मृषा वै किल महांवादयिष्ठा ब्रह्म ते द्रवाणी ती सहोवाच यो वै बाकते पुषाणा कर्तात्कर्म स वै वेदी तत हे, हे प्रतिचक्रम उपायानी संभोवाचा जातशत्रु ततिलोमूपमे तो तस् क्षत्रि ब्राह्मणमु उपनयन एहिव्यपय्यामी तम प्राणावभिप्रज तस्या क्षत्रियो ब्राह्मण मुपनयत एहिव्यव तापयष्यामी तम पिप्यत प्रब्राज तौहसुप्दम पुरस्माजग्मत शत्रुरामं या चक्रे बृहन्परवास सोमराजन्य सौ तऊसुप्त तो माँ जमस्तुष हजात सत्सुरामंत्रियाचक्रे बृहन्परवास सोमराजन्य सौ ह तूषमे शिष्य यस्ट तत ऊ हैलम येप स तत एव समोवाचा जात शत्रु क्विश एक क्वैत भूतकुत नेतदाघा आदि तत ऊलाक्यौ राजा अजातशत्रु के इस तरह से कहने के पश्चात वे बलाका जी मौन हो गए तदनंतर गार्ग जी से राजा शत्रु ने राजाशत्र hey, है इस प्रश्न पर बलाका पुत्र ने कहा हाँ इतना ही है तब राजा अजात शत्रु ने कहा हे hey, ब्रह्मण तब तो व्यर्थ ही आपने यह कहा कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूंगा निश्चय ही जो आपके द्वारा कहे हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषों का करता है वही जानने योग्य है उन श्रेष्ठ राजा राश शत्रु के इस तरह कहने पर देव प्रसिद्ध बलाका तनय गार्ग हाथ में समिधा ग्रहण कर उसके पास जाकर कहने लगे हे राजन मैं आपको गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूँ ऐसा सुनकर राजा ने कहा यह विपरीत बात हो जाएगी यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिए अपने पास बुलाए अतः आप आए एकांत स्थान की ओर चले वहां आपको निश्चय ही मैं स्वयं विराट ब्रह्म का बोध कराऊंगा ऐसा कहकर कर राजा अजातशत्रु बलाकात ने गार्ग का हाथ पकड़ करके वहां से चल दोनों राजा एवं गार्ग एक सोए हुए व्यक्ति के पास आए वहां पर राजा अजातशत्रु ने उस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हुए बुलाया हे ब्रह्मण हे पांडरवास पांडरवास हे सोम राजन इस तरह से संबोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा तब उस व्यक्ति के शरीर में छड़ी से प्रहार किया जैसे ही उसके शरीर में प्रहार किया गया वह सोया हुआ व्यक्ति उस छड़ी की चोट से उठकर खड़ा हो गया ऐसा दृश्य देखकर बलाका पुत्र गार्ग से राजा अजात शत्रु ने कहा हे बलाके जब व्यक्ति इस तरह अचेत साथ रहकर कहाँ सहन करता था किस प्रदेश में इसकी शयन हुआ था तथा इस जागृत अवस्था में यह कहां से आ गया है तम होंचा जात शत्रुत्राकेकोश्ठ जत्रुद्यत एकगाता हृदय से ना हृदयातन्वती सहस्रधा के विपाटित्य पेंगलसा निन्दाते शुक्ल कृष्णस पीतस लोहित सेवचन पश्यस्म प्राण एवक वाक् चक्षुः तदैन वाक्सम सहाप्येती चक्षुसय सहाप्येत्र शहाप्येती मन ध्यान सहाप्येती स यदा प्रतिबु्यते ये जलता सर्वादिशो विस्फुलिंग विप्रतिरन्दमी तस्दात्म यथात विप्रतिंतेभ्यो लोका तद्यथा क्षुरा क्षुरीदारी वही स स्वयं गार्ग आन... आन... आन... इस रहस्य को न समझ पाए तब पुनः उनसे राजा अजात ने कहा हे hey, बलाकातने यह पुरुष इस तरह से अचे सा होकर जहाँ सोता था जहाँ शयन करता था और इस जागृत अवस्था में इसका जहाँ से आगमन हुआ है वह स्थान इस प्रकार से जाना जाता है हिता नाम से प्रसिद्ध बहुत सी नाड़ियाँ हैं जो कि हृदय कमल से संबंध रखने वाली हैं वे नाड़ियाँ हृदय कमल से निकलकर संपूर्ण शरीर में विस्तृत होकर फैली हुई हैं इन नाड़ियों का परिमाण इस तरह से है एक बाल के हजारवें भाग के बराबर ही सूक्ष्मांति सूक्ष्म में सभी नाड़ियाँ हैं पिंगल अर्थात विभिन्न तरह के रंगों का जो अति सूक्ष्मतम रस है इससे वे पूर्ण है शुक्ल कृष्ण पीठ एवं रक्त आदि इन सभी रंगों के सूक्षमाति सूक्ष्म अंशों से वे सम्पन्न है उन्हीं समस्त नाड़ियों में यह पुरुष सुषुम्मातावस्था के समीप विद्यमान रहता है जिस समय यह सोया हुआ पुरुष किसी भी तरह का स्वप्न नहीं देखता तब उस समय यह इस मुख्य प्राण तत्व में ही एकात्म भाव को प्राप्त कर लेता है उस समय वाणी अपने समस्त नामों सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाती है चक्षु भी अपने सभी रूपों के साथ इस प्राण में ही मिल जाता है कर्णेन्द्र अपने सभी शब्दों के साथ इस प्राण में विलीन हो जाती है और मन भी सभी चिंतन युक्त विषयों के सहित इस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है यह पुरुष जब जाग जाता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियाँ प्रस्फुटित होती हैं वैसे ही प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण तत्व तो बहिर्गमन कर अपने अपने भोग्य स्थल की तरफ गमन कर जाते हैं तत्पश्चात प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवों का प्रादुर्भाव होता है एवं साथ ही देवताओं से लोक अर्थात नाम आदि विषयों का प्रागट्य होता है उस श्रेष्ठ आत्मा की प्राप्ति का उदाहरण इस तरह से है जैसे छुर्धान अर्थात छुरा रखने हेतु तो निर्मित की हुई चर्मयुक्त पेटी में छुरा रखा जाता है जैसे ही शरीर के अंदर हृदय कमल में अंगुष्ठ मात्र पुरुष के रूप में परमात्म सत्ता की स्थिति होती है एवं जिस तरह अग्नि अपने नीड भूत अरणी आदि काष्ठ में सभी जगह फैली रहती है उसी प्रकार यह अज्ञा अप्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा नाम से संबोधित किए जाने वाले शरीर में नख से शिखा तक व्याप्त है तमेतम आत्मा आत्मान्वश्येष्ठिम स्वाह तदा श्रेष्ठीस्व भुक् स्वाह श्रेष्ठिं भुंजत्य प्रजात्मतरात्मुक्त आत्मात्म भुंज सा इंद्र एतम आत्मा नीजगे तबदेनमसुरा अभी बभुवुंस यदा जेठ हसुरा विजि सर्वेठम साराज्यम सा आधिपत्यम परियाय तथोव विद्वान्वान्मनोपहृत सर्व भूताे साराज्यम आधिपत्यम पर्यत यं वेद येद उसे साक्षी रूप आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा अर्थात इंद्रियां अनुगत सेवक की भांति ठीक वैसे ही अनुसरण करती हैं जैसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न धनी का उसके आश्रय में जीवन व्यतीत करने वाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं जिस तरह धनी अपने आत्मीय जनों के साथ भोजन करता है और स्वजन जैसे उस धनी का ही उपभोग करते हैं उसी प्रकार यह प्रज्ञा संपन्न आत्मा इन वाणी आदि आत्माओं के सहित उपभोग करता है और अवश्य ही इस आत्मा का ये वाणी आदि आत्मा उपभोग करते हैं वे प्रख्यात देवराज इंद्र जब तक इस आत्मा को नहीं जान पाए थे तब तक उन्हें समस्त दैत्य समूह पराजित करते रहते थे किंतु जैसे ही उन्होंने अपनी आत्मा को जाना वैसे ही देवराज इंद्र ने उन समस्त दैत्यों को विनष्ट कर उन्हें परास्त करके संपूर्ण देवों में श्रेष्ठता का पद स्वर्ग का राज्य एवं त्रिलोकी का अधिकार प्राप्त कर लिया इसी प्रकार आत्मा को जानने वाला ज्ञानी अपने समस्त पापों को मिटाकर सभी भूत प्राणियों में श्रेष्ठ होकर स्वराज्य और प्रभुता को प्राप्त कर सभी का स्वामी बन जाता है जो भी उपासक इस प्रकार से उसे जानता है उसे ऊपर कहे हुए संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है ओ वा मे मन से प्रतिता मनोमे वाची प्रतिष्ठित महाराधी वेदस्थ श्रुतम बेवा प्रसीने सन्दा वदिष्याम सी तन्वत तद्भवत अवत मवतु भक्ता अवतु वक्ता ओं शाति शाति शाति हरे इति हरि ब्राह्मणोपनिषद समाप्ता